संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व कौरवों की सभा में दूध बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद वैसम कहते हैं इधर संजय के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से कहा मित्रवत्सल श्री कृष्ण मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें आपत्तियों से पार करे आपके भरोसे से ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधन से अपना भाग मांगना चाहते हैं श्री कृष्ण ने कहा राजन मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित ही हूं। आप जो कुछ कहना चाहे वह कहिए आप जो जो आज्ञा करेंगे वह सब मैं पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा राजा धित्राष्ट और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वह तो आपने सुन ही लिया संजय ने हमसे जो कुछ कहा है वह सब उन्हीं का मत है क्योंकि दूत तो स्वामी के कथनानुसार ही कहा करता है यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राण दंड का अधिकारी समझा जाता है राजा क्षेत्राष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है इसी से वे हमारे और कौरवों के प्रति समान भाव न रखकर हमें राज्य देने दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं हम तो यही समझकर कि महाराज धित्राष्ट अपने वचन का पालन करेंगे उनके आज्ञा से बारह वर्ष वन में रहे और एक वर्ष अज्ञातवास किया किंतु इन्हें तो बड़ा लोह जान पड़ता है ये धर्म का कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्र के मोह पास में फंसे होने के कारण उसी के आज्ञा बचाना चाहते हैं हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव है जनार्दन जरा सोचिए तो इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि मैं न तो माताजी की ही सेवा कर सकता हूं और न अपने संबंधियों का भरण पोषण ही यद्यपि काशीराज चेदराज पांचाल नरेश मत्स्यराज और आप मेरे सहायक हैं तो भी मैं केवल पांच गांव ही मांग रहा हूं। मैंने तो यही कहा है कि अविस, अविस्थल वृकस्थल माकंदी वाराणावत और पाँचवा जो बेचा है ऐसे पाँच गाँव या नगर हमें दे दें जिससे हम पांचों भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण रतवंश का नाश न हो परंतु दुष्ट निवर्धन इतना भी करने को तैयार नहीं है वह सब पर अपना ही दखल रखना चाहता है लोभ से बुद्धि मारी जाती है बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती लाज के साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि स्त्री भी विदा हो जाती है स्त्रीहिन्न पुरुष से स्वजन सुहित और ब्राह्मण लोग दूर रहने लगते हैं जैसे पुष्प फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं निर्धन अवस्था बड़ी ही दुखमई है कोई कोई तो हम अवस्था में बहुत पहुंचकर कर मौत ही माँगने लगते हैं कोई कोई तो इस अवस्था में पहुंचकर कर मौत ही मांगने लगते हैं कोई किसी दूसरे गांव या वन में जा बसते हैं और कोई मौत के मुख में ही चले जाते हैं जो लोग जन्म से ही निर्धन है उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुख में पले हुए लोगों को धन का नाश होने पर होता है माधव इस विषय में हमारा पहला विचार तो यही है कि हम और करो लोग आपस में संधि करके शांतिपूर्वक समान रूप से उस राज्य लक्ष्मी को भोगें, और यदि ऐसा न हुआ तो अंत में हमें यही करना होगा कि कौरवों को मारकर यह सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें युद्ध में तो सर्वदा कलह ही रहता है और प्राण भी संकटग्रस्त रहते हैं मैं तो नीति का आश्रय लेकर ही युद्ध करूँगा क्योंकि मैं न तो राज्य छोड़ना चाहता हूँ और न कुल का नाश हो यही मेरी इच्छा है यो तो हम साम, दान दंड भेद सभी उपायों से अपना काम कर लेना चाहते हैं किंतु यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाए तो वही सबसे बढ़कर बात होगी और यदि संधि ना हुई तो युद्ध होगा ही फिर पराक्रम न करना अनुचित ही होगा जब शांति से काम नहीं चलता तो स्वतः ही कटता आ जाती है पंडितों ने इसकी उपमा कुत्तों के कलह से दी है कुत्ते पहले पूछिलाते हैं इसके बाद एक दूसरे का दोष देखने लगते हैं फिर गुर्राना आरम्भ करते हैं इसके पश्चात दात दिखाना और भूखना शुरू होता है और फिर युद्ध होने लगता है उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे का मांस खाता है मनुष्यों में भी इससे कोई विशेष इससे कोई विशेषता नहीं है श्री कृष्ण अब मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं ऐसा कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और धर्म से वंचित न हो पुरुषोत्तम इस संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह लें भला आपके समान हमारा प्रिय और हितैषी तथा समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला संबंधी कौन है वैसम जी कहते हैं राजन महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा और यदि वहां आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाते हुए संधि करा सकूँगा तो समझूंगा मुझसे बड़ा भारी पुण्य कार्य बन गया युधिष्ठे ने कहा श्री कृष्ण आप कौरवों के पास जाए इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं क्योंकि आपके बहुत युक्त युक्त बात करने पर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं इस समय वहाँ दुर्योधन के वशवर्ती सब राजा लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए उन लोगों के बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता माधव आपको कष्ट होने पर तो हमें धन सुख देवत्व और समस्त देवताओं पर आधिपत्य भी प्रसन्न नहीं कर सकेगा श्री कृष्ण ने कहा महाराज दुर्योधन कैसा पापी है यह मैं जानता हूँ किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कह देने देंगे तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी न कर सकेगा रही मेरे लिए भय की बात तो जिस तरह सिंह के सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते उसी प्रकार मैं क्रोध करूँ तो संसार के सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता संभव है काम भी बन जाए और यदि काम न भी बना तो निंदा से तो बच ही जाएंगे युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरवों के पास जाइए आशा है मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर जहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा आप वहां पधार कर कौरवों को शांत करें जिससे कि हम आपस में मिलकर शांतिपूर्वक रह सकें आप हमें जानते हैं और कौरवों को भी पहचानते हैं तथा हम दोनों का हित भी आपसे छिपा नहीं है इसके सिवा बातचीत करने में भी आप खूब कुशल हैं अतः जिस जिस में हमारा हित हो वे सब बातें आप दुर्योधन से कह दें श्री कृष्ण बोले राजन मैंने संजय और आप दोनों ही की बातें सुनी हैं तथा मुझे कौरव और आप दोनों ही का अभिप्राय भी मालूम है आपकी बुद्धि धर्म का आश्रय लिए हुए है और उनकी शत्रुता में डूबी हुई है आप तो उसी को अच्छा समझेंगे जो बिना युद्ध किए मिल जाएगा परंतु महाराज यह क्षत्रिय का नैष्ठिक स्वाभाविक कर्म नहीं है सभी आश्रम वालों का कहना है कि छत्री को भीख नहीं मांगनी चाहिए उसके लिए तो विधाता ने यही सनातन धर्म बताया है या तो संग्राम में विजय प्राप्त करे या मर जाए यही छत्री का स्वधर्म है दीनता उसके लिए प्रशंसा की चीज नहीं है राजन दीनता का आश्रय लेकर छत्री की जीविका नहीं चल सकती अतः आप भी पराक्रम पूर्वक शत्रुओं का दमन कीजिए ऋत्राष्ट्र के पुत्र बले रूपी हैं इधर बहुत दिनों से साथ रहकर उन्होंने स्नेह का बर्ताव करके अनेकों राजाओं को अपना मित्र बना लिया है इससे उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई है इसलिए वे आपसे थन्थी कर ले ऐसी तो कोई सूरत दिखाई नहीं देती इसके सिवा भीष्म और कृपाचार्य आदि के कारण वे अपने को बलवान ही समझते ही हैं अतः जब तक आप उनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक वे आपके राज्य को हड़पने का ही प्रयत्न करेंगे राजन ऐसे कुटिल स्वभाव और आचार आचरण वालों के साथ आप मेल मिलाप करने का प्रयत्न न करें आप ही के नहीं वे तो सभी लोगों के वध्य हैं जिस समय जुए का खेल हुआ था और पापी दुशासन असहाय के समान रोती हुई द्रौपदी को उसके केस पकड़कर राज्यसभा में खींच लाया था उस समय दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण के सामने भी उसे बार बार गौ कहकर पुकारा था उस अवसर पर अपने महापराक्रमी भाइयों को आपने रोक दिया था इसी से धर्मपास में बंस जाने के कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया किंतु दुष्ट और अधम पुरुष को तो मार ही डालना चाहिए अतः आप किसी प्रकार का विचार न करके इसे मार डालिए हां, आप तो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और पितामह विषम के प्रति नम्रता का भाव दिखा रहे हैं यह तो आपके योग्य ही है अब मैं कौरवों की सभा में जाकर सब राजाओं के सामने आपके सर्वांगीण गुणों को प्रकट करूंगा और दुर्योधन के दोष बताऊंगा मैं वे ही बातें कहूंगा जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होगी शांति के लिए प्रार्थना करने पर भी आपकी निंदा नहीं होगी सब राजा धृतराष्ट्र और कौरवों की ही निंदा करेंगे मैं कौरवों के पास जाकर इस प्रकार संधि के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे आपके स्वार्थ साधन में भी कोई त्रुटि न आवे तथा उनकी गतिविधि को भी मालूम कर लूँगा मुझे तो पूरा पूरा यही भान होता है कि सत्रों के साथ हमारा संग्राम ही होगा क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं अथा आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र यंत्र कवच रथ हाथी और घोड़े तैयार कर ले इनके सिवा जो और भी युद्ध उपयोगी सामग्रियाँ हों वे सब जुटा ले यह निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं